छांदोग्योपनिषद भाष्यार्थ अध्याय दशम खंड नदी के दृष्टांत द्वारा उपदेश शृणु त्र दृष्टान यहां इस विषय में दृष्टांत दृष्ट्रवण करजि प्रकार इम सौम्य नाच्य सतीच्यस्ता सुद्रमेवा स समुद्र एवं यथा तत्र न विधुरीयम अहमअस्मीयम अहमअस्मिती हे सौम्य वे नदियां पूर्व वाहिनी होकर पूर्व की ओर बहती हैं तथा पश्चिम वाहिनी होकर पश्चिम की ओर वे समुद्र से निकलकर फिर समुद्र में ही मिल जाती हैं और वह समुद्र ही हो जाता है वे सब जिस प्रकार वहां समुद्र में यह नहीं जानती कि यह मैं हूँ यह मैं हूँ सौम्य मा नद्यो मद गंगाद्यास्ता पूर्वाद्राच्याग्चना संद स्रवंती पश्चात प्रतीची संद्या प्रतीची मंचती गीति प्रतीत्यस्तादंभोंधेजलधर आक्षिप्ता पुनर्वृष्टिपेण पति गंगादी नदी पुनः समुद्र अंभोनिधी में युद्र एवती तो यहाँ तत्र समुद्रे गता न विदुर्न जानती यम गंगाहमस यमुनाह हे सौम्य ये गंगा आदि नदियां नदियाँ प्राच्यपूर्वानी होकर पुरास्ता पूर्व दिशा की ही ओर बहती हैं तथा सिंधु आदि जो पश्चिम की ओर जाती हैं अतः प्रतीच्य पश्चिम वाहिनी है पश्चिम दिशा के प्रति बहती हैं वे समुद्र जल निधि से मेघों द्वारा आकृष्ट होकर वृष्टि रूप से बरसकर गंगादि रूप में फिर समुद्र में ही मिल जाती हैं और वह समुद्र ही हो जाता है जिस प्रकार समुद्र में समुद्र रूप से एकता को प्राप्त हुई वे नदियाँ यह नहीं जानती कि यह मैं गंगा हूँ यह मैं यमुना हूँ इत्यादि एवेवम सर्वा प्रजा सत आगम्य नदौषद आग्छाई त इह व्याघ्रो विहो वराहो व कीटो वतंगो वंसो वशुको वमती तदाती सोत आत्मद तत्सत्यम स आत्मा तत्वसी श्वेतो यति भूय एवं भगवान् विज्ञापय तथा सौमवेति होवाच ठीक इसी प्रकार हे सौम्य ये सम्पूर्ण प्रजाएं सत्य आने पर यह नहीं जानती कि हम सत्य पास से आई हैं इस लोक में वे व्याघ्र सिंह शुकर कीट पतंग डास अथवा मच्छर जो जो भी होते हैं वे ही फिर हो जाते हैं वह जो यह अणिमा है तद्रूप ही यह सब है वह सत्य है वह आत्मा है और हे श्वेत के तो वही तू है आरुणि के इस प्रकार कहने पर श्वेत के तु बोला भगवन मुझे फिर समझाइए तब आरुणि ने अच्छा सोम में ऐसा कहा एवं एवमेव खलु सौम्ये माह सर्वाह प्रजा यस्मात्ती संप्य न विदु तस्मा सत आगम्य न विदु सत आगछा आगता तईह व्याघ्र इत्यादि समान मन्यत दृष्टि लोके जले जलें बीच तनंगफेनबुद्दुदाद उथिता पुनस्त गता दीवास्तु तत्कार प्रत्यम गच्छन्तोपि सुसुप्ते मरण न प्रलयोच ननश्यीत भूय एवमा भगवान् भगवान विज्ञापय दृष्टानते नथा तथा सौमव्यवाच पिता ठीक इसी प्रकार है सौम्य ये संपूर्ण प्रजाएं क्योंकि सत्य में दीन होकर अपना पार्थक्य ज्ञान नहीं रहता इसलिए उस सत से लौटने पर यह नहीं जानती कि हम सत के पास से आई हैं ते इह व्याघ्र इत्यादि शेष वाक्य का अर्थ पूर्वत है वेद बोला लोक में यह देखा गया है कि जल में उठे हुए भवन तरंग फेन एवं बुद्धुद्ध आदि पुनः जल रूप हो जाने पर नष्ट हो जाते हैं किंतु जीव तो प्रतिदिन सुसुभतावस्था में तथा मरण और प्रलय के समय अपने कारण भाव को प्राप्त होकर भी नष्ट नहीं होते सोहे भगवन इस बात को मुझे दृष्टान्त द्वारा फिर समझाइए तब पिता ने कहा सौम्य अच्छा इत छांदोगपनिषदी ष्ठाध्याय